जी जी नमस्कार जी ओम शांति कैसे बढ़िया है आप सुनाइए आप कैसे हैं मैं भी ठीक हूँ ठीक है जी आज क्या करना हमें आज आपको जो है स्कूल का एडमिशन हो गया ना आपका शुरू होगा पढ़ाई आपका एबीसी जैसे अब हम लोग जो है काफी चीजें जो है समझ ली आप बहुत Deep knowledge, बहुत सारे diamonds, jewels आपके पास आ गए अब इन्हें क्या है आपके पास रख के कोई फायदा नहीं ना इसे आपको या तो बेचना पड़ेगा या तो खुद के लिए आभूषण के रूप में यूज करना पड़ेगा है ना जैसे मान लो सोने के बिस्किट्स आपके पास आ गए बहुत सारे ओके डायमंड आ गए आपके पास लेकिन एज इट इज उसको कुछ नहीं कर सकते ना आप उसको इट शुड बी यूज या अदरवाइज इट शुड बी इ तो इतनी बड़ी चीज आपके पास है उसके बारे में जानकारी भी हो और उसका उपयोग भी आपको पता अदरवाइज वो है और नहीं के बराबर एक जी। तो इसीलिए आप जरूरत है कि उन्हें या तो आप अपने ऑर्नामेंट्स बनाकर आप यूज करना शुरू करें या फिर जितना आप यूज करेंगे उतना ही लोगों को मालूम पड़ेगा कि पास ये जी। और लोग अपने आप ही आपको डिमांड करेंगे ठीक है एक ये चीज हो गया दूसरा आप इसको अच्छी तरह से बना के एक स्टॉल लगा लीजिए या आ, एक शॉप खोल लीजिए या शोरूम बना लीजिए उसमें से फिर लोग शेयर करेंगे, है ना लोगों को मालूम पड़े कि ये चीज इनके पास है इनसे खरीदना है बाबा इसको कभी कभी कहते हैं इट इज अ वेरी बिग बिजनेस और ये बिजनेस बिग बिजनेस तो मैं सच्चा सौदा करूं बोले <laughs> और बाबा आकर ऐसा सच्चा सौदा करते हैं और हमको एक बड़ा बिजनेस देते हैं ये बिजनेस ऐसा है जिसमें खुद का और दूसरों का कल्याण ही कल्याण है तो इसके अब जो है हमें रेगुलर रूटीन में जो भी नॉलेज आपके पास अभी है उसको कैसे यूज किया जाए और ये ऐसा है ना आपके पास हीरे हैं तो आप दिखाने थोड़ी जाएंगे किसी बाजू वाले रूप में किसी को वो तो आप कभी नहीं बताएंगे ना कि मेरे पास इतने हीरे हैं इतने हैं वो है बताएंगे हैं। तो ऐसा ही है कि आप उन चीजों को बता भी नहीं सकते है तो फिर वो उसका यूज़ अप नहीं होगा बाकी तनाव रहेगा आपके पास कि क्या किया जाए तो इसीलिए इस पढ़ाई को फिर जरूरी कर दिया परमात्मा ने कि आप रेगुलर जब पढ़ते जाएंगे पढ़ते इन द सेंस मुड्लिटे जाएंगे उनमें से क्या होगा आपको नॉलेज कैसे यूज करना है क्या करना है डेली का डेली आप अपडेट होते रहेंगे और जैसे कि हम लोग अगर हेल्दी वेल्दी रहना चाहते हैं तो वी शुड टेक एवरी डे बाथ वी शुड टेक एवरी फूड है न? तो इन चीजों को कभी हम लोग भूलते नहीं और ना ही भुला सकते हैं है ना तो अपने आप हम लोग स्नान कर लेते हैं अपने आप हमने खाना बनाना है खाना है है ना तो वैसे ही हमने शरीर के लिए इतना कुछ किया जन्मों जन्म हमने टेम्पररी जिस चीज को यूज करना है उसके लिए हमने पूरा टाइम दे दिया है अब, अब हमें आत्मा का भोजन भी जरूरी है आत्मा के आभूषणों को भी समझना है उसे सिंगारना है तो परमात्मा कहते हैं कि आप रोज मेरे साथ बैठो मैं तुम्हें श्रृंगार करता रहूंगा मैं तुम्हें सजाऊंगा देवी देवता समान बनाऊंगा ठीक है न तो इस तरह से परमात्मा जो है हमें जैसे कहते हैं ना ईश्वर ने आपको बैठ के फुर्सत में बनाया होगा तो फुर्सत क्या है संगम योगी से फुर्सत जिसमें ईश्वर आपको खुद कलम देते हैं हैं कि बेटा ऐसा करो बेटा ऐसा करो वॉट इज द डिफरेंट बिटवीन मेडिटेशन एंड रिचुअल क्या बताएंगे भक्ति एंड मेडिटेशन में फर्क यही है भक्ति में भक्त भगवान को कहता है कि मुझे ये चाहिए ये कर दो वो कर दो एंड इन मेडिटेशन में रिवर्स हो जाता है भगवान कहता है बच्चे ऐसा करो ऐसा करो hmm. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है तो अब क्योंकि हमने इस नॉलेज को धारण किया तो हमारे हम पास उतनी बड़ी अथॉरिटी के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है अब उनसे बातचीत करने का माध्यम है रोज मुरली रोज की जो मुरली है वो हमें वर्कआउट कराने के लिए हमें वर्क देते रहते ठीक हाँ। है अब हम लोग ये रेगुलर मुरली पढ़ना माना रेगुलर आप अपनी आत्मा का श्रृंगार कर सिंपल वे में जैसे बॉडी को ठीक रखने के लिए नहाते हो एंड खाते हो वैसे आंतरिक आत्मा को हमने 83 थ्री तक जन्म यूज तो किया लेकिन उसको कभी खाना नहीं खिलाया इसीलिए वेक हो गया तो परमात्मा अगर एक ही बार फीडिंग कराते हैं माल खिलाते हैं इन द सेंस बहुत बड़े ताकत वाली चीजें खिलाते हैं जिससे आत्मा फिर से एटी थ्री के लिए तैयार हो जाती है अब तो ये चीजें हमको जैसे कि परमात्मा रेगुलर मुरली जो सुनाते हैं उसमें प्रश्न रहता है पहले सार होता है उसके बाद प्रश्न फिर उसके बाद उत्तर फिर उसमें कभी गीत होते हैं फिर उसके बाद डायरेक्ट जो है आ, संबोधन होता है परमात्मा अपने लय के अनुसार हमें उन सारी चीजों को बताते हैं एंड जिसको जैसे जैसे सुनते जाएंगे आपको एक आंतरिक फीलिंग आएगा कि हाँ मुझे ये करना है हाँ मुझे ये करना है हाँ मैं ऐसी हूँ हाँ मैं ऐसी हूँ ये जो धीरे धीरे आंतरिक जो टचिंग्स है स्पर्श है वो बड़ा मीठा मीठा आप फील करेंगे अब क्या होता है कई बार चीजें जो है रूटीन में आने की वजह से भी वो फीलिंग खत्म हो जाती है लेकिन आपको हमेशा उस फीलिंग को जागृत रखना है एक्टिवेट रखना है ताकि आप रूहानी जो जीवन है दो टाइप के जीवन है तो समझ के हम लोग विनाशी चीज के साथ प्यार करके उसके साथ हम लोग जीवन बिताते हैं जिसमें अंत में, में दुख ही मिलना है और यहां जो हमको जीवन रूहानियत वाली जो जीवन सिखाते हैं इसमें हमेशा ही सुख मिलता है और अंत में तो और भी डबल खुशी हो जाता है क्योंकि हमें शरीर और आत्मा दोनों ही प्योर हो जाते हैं तो इसीलिए यहाँ पर हम जैसे कि पूरे रात को पार कर चुके हैं अब हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में हैं और हम लोग जाएंगे तो सीधा सवेरे में ही सूरज के नई किरणों में ही रहेंगे और दुनिया में क्या होता है वो समझते है कि हम अभी अच्छे जगह पे हैं और जब वो जा रहे हैं तो डार्कनेस में चले जाते हैं जहां पर उनको अति दुख भोगना पड़ता है तो ये सारी चीजें है अब हम लोग जो है धीरे धीरे मैं आपको आज का जो मुरली है जो आज हम लोग खुद बाबा पढ़ाते हैं उसमें पहला है 17 तारीख है मीठे बच्चे इसी शब्द से परमात्मा हमको संबोधन करते हैं कि डायरेक्ट हमें भगवान कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है नफरत नहीं करनी है लेकिन कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है ठीक है तो ये सार हो गया कि इसमें परमात्मा क्या है कि आपको कहीं संसार में रहते हुए ही पुरुषार्थ करना है घर वगैरह छोड़ना नहीं है और घर में रहते हुए आपको तोड़ निभाना है कई बार होता है कि आपको नॉलेज मिल गया आपको समझ में आ गया लेकिन किसी और को नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्यों उसको उसको कोई फोर्स नहीं कर सकते ना लेकिन आप अपना इंडिविजुअल तो वो चीजें कर सकते हैं जो नियम संयम आपको बताए ठीक है और इसमें जो लोग नहीं सुन रहे हैं जो लोग नहीं चल रहे हैं उनसे नफरत भी नहीं करना है लेकिन जैसे कमल की उपमा दे रहे हैं कमल समान रहना है कमल कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से अलिप्त रहता है ज्ञान यानी जल के ऊपर तैरता है वैसे हमें भी इस कलयुग में रिश्ता निभाते हुए अपने आंतरिक मन बुद्धि से ज्ञान का स्मरण करते हुए कमल फूल समान अपने आप को बनाना है अपने आप को मैंटेन करना है ठीक है अब आता है प्रश्न तुम्हारी विजय का तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा वाहवा कैसे निकले तो प्रश्न ऐसा है कि जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं स्वर्ग के बारे में शतु के बारे में और परमात्मा आया हुआ है इस संसार में और वो गुप्त रीति से हमें पढ़ा रहे हैं तो ये बहुत है बड़ी वंडरफुल अनमोल खजाना है इट इज अ वेरी ग्रेट मैसेजेस लोगों को पता पड़ जाए या समझ पड़ जाए तो यहाँ तो अफासुम हो जाए पूरी गर्दी रश रश हो जाए तो ये विजय का जो डंका है वो कब बजेगा कैसे बजेगा इसके बारे में परमात्मा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमें चिंतन करके बताना होगा कि क्या हो सकता है कैसे ये चीजें हम लोग कर सकते हैं तो उत्तर में परमात्मा कहते हैं अंत समय जब तुम बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी तदा लाइन क्लियर हो रहेगी तब वावा Hello. निकलेगी वी समय जब तुम बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी सदा लाइन क्लियर रहेगी तब वावा निकलेगी विजय का दंका बजेगा अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है विघ्न बढ़ते रहते हैं तीन पैर पृथ्वी के भी सेवा के लिए मुश्किल मिलते हैं लेकिन वह भी समय आएगा जब तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक होंगे तो यहाँ पर परमात्मा हमें बता रहे हैं कि विजय का डंका कैसे बजेगा आप जैसे पुरुषार्थ करते हैं हम योग करने जाते हैं तो कुछ कुछ डिस्टरबेंस आते हैं कुछ हमारी इच्छाएं कुछ हमारे भावनाएं शारीरिक भावनाएं सब चीजें आ जाती है रिश्ते नाते सब बीच में आ जाते हैं तो इस वजह से योग हमारा क्लियर नहीं लगता तो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेट होने में तो परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक समय ऐसा आएगा जब आपकी लाइन बिल्कुल क्लियर होगा और माया के जो विघ्न है वो भी खत्म हो जाएंगे और उस समय फिर आपका नाम बाला होगा और लोग अभी जो मुश्किलें आ रही हैं ज्ञान सुनाने या समझाने में वो मुश्किलें खत्म हो जाएगी और फिर आप पूरे विश्व के मालिक बन जाएंगे क्योंकि परमात्मा इस पृष्टि का करता धरता है वो मालिक है तो अपने बच्चों को भी कैसा बनाएगा मालिक ही बनाएगा है ना जो बाप का है प्रॉपर्टी उसके हम क्या बन जाते हैं मास्टर्स बन जाते हैं तो इसलिए परमात्मा कहते हैं आपका नाम बालक होगा अब गीत है आगे धीरज ये गीत जो है फिल्मी होते हैं लेकिन फिर भी उस समय Uh, क्योंकि अपने ब्रह्मा कुमारी संस्था में कोई ऐसा संगीत वगैरह का कोई ये नहीं था और इस्टेब्लिश नहीं था लोग कम थे तो बाबा जो है आ, पुराने जो गीत हैं उनको चुन चुन के सुनाते थे ताकि वो एक मोटिवेशन दे अब धीरज दर मनवा धीरज दर मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए ये गाने का भाव है तो अभी हम लोग जो पुरुषार्थ कर रहे हैं हम सुन रहे हैं और अपने आत्मा को चेंज कर रहे हैं अपने आत्मा में डिविनीटी को एंटर करने का एक माध्यम बना रहे हैं और उसमें हम लोग लगे हुए हैं और वो भी गृह व्यवहार में रहते हुए कहीं संसार छोड़ के तप करने के लिए जंगल में नहीं बैठे हम लोग घर में रहते हुए कारोबार करते हुए इन चीजों को कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा हमें प्रेसपेश रखना होगा धीरज रखना होगा और फिर हमारे सुख के दिन आएंगे ही आएंगे अब ये हुआ मुरली का तार प्रश्न उत्तर और गीत अब उसके बाद फिर विस्तार से परमात्मा जो है आ, काफी डेप्थ में हमें जैसे बच्चे पर सामने बैठ के लेक्चर्स जैसे बातें करते हैं ओम शांति अब भगवान से हमारी बातें हो रही है भगवान हमसे बातें कर रहे हैं कहते हैं बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अभी पुराना अभी पुराना नाटक पूरा हुआ है दुख के दिन बाकी कुछ गड़िया है और फिर सदा सुख ही दुख होगा जब सुख का पता पड़ता है तो समझा जाता है ये दुखदाम है वास्त डिफरेंट है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो समझते हो ये दुख का पुराना नाटक पूरा हुआ सुख के लिए अब बाप दादा की श्रीमत पर चल रहे हैं कोई को भी समझाना बहुत सहज है अभी बाबा के पास जाना है बाबा लेने के लिए आया है व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है तो यहाँ पर परमात्मा बातें हमको बता रहे हैं कि अब जो जितना समझ पाता है जितनी बुद्धि क्लियर होगी उतना ही पुरुषार्थ करेगा उतना ही उसे समझ में आएगा ये पुराना नाटक अब खत्म होने वाला है अब दुख की जो गड़ियां है दुख का जो समय है बहुत कम है क्योंकि कलयुग के लास्ट में एंड वी आर इन संगम संगम के बाद सीधा सत्युगी है कलयुग में भी होते तो चलो टाइम इट लगता था लेकिन अभी तो हम लोग बिल्कुल आउट ऑफ द बॉर्डर लाइन पे आ गए जहाँ संगम है हमें समझ मिल गई हम हमारा पुरुषार्थ सिर्फ सत्युग में जाने का है तो ये जो समझ लेते तो उनकी खुशी बढ़ती है और यहाँ पर अब बाप दादा की सीमित पर चल रहे हैं ये बाप दादा शब्द भी नया है न आपके लिए तो बाप दादा इन द सेंस दो जन्म हो गए हैं एक है शिव जिसको निराकार परमात्मा हमने कहा और ये शरीर को परमात्मा ने धारण किया वो दोनों बैठ के बोलते हैं ना आप तो बाप और दादा दोनों हो गए दादा मीन्स दादा लेखराज बाप मना परमात्मा निराकार शिव को कहा गया है ठीक है तो बाप दादा की श्रीमत पर चल रहे हैं कोई को समझाना बहुत तेज है अभी बाबा के पास जाना है बाबा लेने के लिए आया है ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं कमल फूल समान पवित्र तोड़ जरूर निभाना है अगर तोड़ नहीं निभाते हो तो जैसे सन्यासियों मिसल हो जाते हैं वो तोड़ नहीं निभाते तो उनको निवृत्ति मार्ग हटियो कहा जाता है तो यहाँ बाबा ने परमात्मा ने बहुत क्लियर किया कि हमें गृह व्यवहार में क्यों रहना है तोड़ क्यों निभाना है हम तो संयासी ने ना कि हम सबसे रिश्ता नाता तोड़ के सीधे जंगल में गए हमें तो रिश्ते भी निभाने हैं और अपना पुरुषार्थ भी करना है क्योंकि हम जिस युग में जाते हैं वहां पर सब कुछ है रिश्ते है? भी हैं, नाते भी हैं और संपन्न है तो हमें यहाँ पर सन्यासियों जैसा नहीं बनना है उनका तो निवृत्त मार्ग है हटयुग है हमारा तो राजयोग है समझ की बात है सन्यासियों द्वारा जो सीखलाया जाता है वो है हटयुग हम राजयोग सीखते हैं जो भगवान सिखलाते हैं भारत का धर्म है ही गीता दूसरों का धर्मशास्त्र क्या है उनसे अपना कोई ताल्लुक नहीं है सन्यासी कोई प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं है उन्होंने कहा हटियोगबार छोड़ जंगल में बैठना उनको जन्म बाय जन्म सन्यास करना पड़ता है तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो फिर इक्कीस जन्म उसकी प्रारब्ध पाते उनका है हद का संन्यास और हटियोग तुम्हारा है बेहद का संन्यास और राजयोग वो तो ग्रस्त व्यवहार में ग्रस्त व्यवहार छोड़ देते हैं राजयोग का तो बहुत गायन है भगवान ने राजयोग सिखलाया तो भगवान जरूर ऊंचे ऊंचे को ही कहेंगे श्री कृष्ण तो भगवान हो न सके बेहद का बाप है ही वो निराकार बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं ये ग्रस्त व्यवहार से नफरत नहीं की जाती आप कहते हैं ये अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो पतित पावन किसी सन्यासी को नहीं कहा जाता सन्यासी खुद भी गाते हैं पतित पावन उनको याद करते हैं वो भी पावन दुनिया चाहते हैं परंतु ये नहीं जानते कि वो दुनिया ही एक और है तो इस तरह की कई बातें हैं परमात्मा अब यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि हटियोग एंड राज्योग उसमें क्या डिफरेंस है और सन्यासी लोगों का जीवन कैसा है और आपका जीवन कैसा है और सन्यासी लोग भी कहते हैं कि पतित पावन और हम लोग भी कहते हैं तो उन्हें समझ इतना नहीं है जितना आपके पास ये समझ है इसीलिए पतित पावन क्यू क्यू परमात्मा को डायरेक्ट हम लोग याद करते हुए अपने जीवन को श्रिंगारते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस जो है सन्यासी जीवन क्या है और आजोगी जीवन क्या है वो परमात्मा बता रहे हैं परंतु ये नहीं जानते कि वो दुनिया ही एक और है जबकि वो ग्रस्त व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे वो कभी राजयोग ना सके ना बाप कभी हटयोग सकते ना सन्यासी कभी राजयोग सिखला सकते ये समझने की बात है बहुत डीप नॉलेज परमात्मा आकर क्लियर करते हैं। अब ये चीजें आप डायरेक्टली किसी और को बताने की जरूरत नहीं है ये सारा सीक्रेट जो है वो परमात्मा अपने बच्चों को बताते हैं क्या है एक्चुअली रियल है हट्यू क्या है और राज्यों क्या है ठीक है हाँ। तो इसे समझना जरूरी है और समझ के अपना पुरुषार्थ को बढ़ाना है तो इसीलिए सन्यासी लोग जो देवताओं को भी नहीं मानते फिर उनका जीवन बिल्कुल ही अलग होगा तो अभी दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है उनको समझाना है लिखत में सभी को देना है वहा तो मतभेद हो जाता है लिखत में होगा तो सभी समझ पाएंगे इनों का उद्देश्य क्या है अभी तुम समझते हो तो हम हैं ब्राह्मण कुल के हम शूद्र कुल के मेंबर्स कैसे बन सकते हैं वो विकारी कुल में हम अपने को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं इसलिए ना कर देते हैं हम हैं आस्तिक वो हैं नास्तिक तो जैसे कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है किसी विषय को लेकर बातचीत हो रहा है तो परमात्मा कहते हैं उन्हें लिखत में दे दो कि ये भी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है जिसमें हम लोग ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है और परमात्मा कहते हैं कि तुम उनका मेंबर्स नहीं बन सकते क्योंकि वो लोग तो एक तरह से ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए उन चीजों को करते हैं जो चीजें हमें नहीं करना है उनका जीवन शैली अलग है हमारा जीवन शैली बिल्कुल अलग है। तो परमात्मा हमें मैसेज देने के लिए भी कहते हैं और सावधान भी प्रोटेक्शन भी देते हैं कि आप वैसे क्योंकि वो नास्तिक है और तुम है वो आस्तिक वो है ईश्वर को ना मानने वाले हम है ईश्वर से योग रखने वाले मतभेद हो जाता है ना समझाया जाता है जो बाप को नहीं जानते वो नास्तिक है तो बाप ही आकर के ना आस्तिक बनाएंगे क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग है वो नास्तिक है क्योंकि भगवान को नहीं जानते अब हमने भगवान को जाना हमारा उनके साथ योग हो गया हम उनसे पढ़ाई कर रहे हैं तो हम आस्तिक ठहर रहे और हमारा जीवन बिल्कुल धीरे धीरे कमल पुष्प समान हंस जैसा बनता जाता है तो काफी डिफरेंस हो जाता है उनके और हमारे बीच में तो परमात्मा कहते हैं बाप का बनने से बाप का वर्तन मिल जाता है ये बड़ी वीय बातें हैं पहले पहले तो बुद्धि में यह बैठाना है कि गीता का भगवान परम परमात्मा है उस उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है भारत का कोई तो धर्म होना चाहिए ना धर्म चाहिए ना। अपने धर्म को भूल गए हैं ये भी तुम जानते हो ड्रामा अनुसार भारतवासियों को अपना धर्म भूल जाना है तब तो फिर बाप आकर के स्थापना करे तो बाबा बिल्कुल बच्चों को जैसे ना आप अपने बच्चे को कैसे समझाएंगे हर बात क्लियर करके समझाते हैं वैसे ही परमात्मा हमें सारे रहस्य खोलकर बताते हैं कि गीता का सच्चा भगवान यानी परमपिता परमात्मा मैं ही हूँ और मैं ही आकर नया आदि सनातन जो हमारा धर्म है देवी देवता धर्म वो अभी है ही नहीं उसका पूरा खत्म हो गया तो फिर मैं उसे वापस स्थापित करता हूँ और ड्रामा अनुसार आप लोग भूल जाते हैं तो मुझे वापस आकर याद दिलाना पड़ तब तो फिर बाप आकर के स्थापना करे नहीं तो फिर बाप आए कैसे फिर बाप का काम भी क्या रहेगा है ना मैं आकर करूंगा क्या जब तुम भूल जाते हो धर्म खत्म हो जाता है तब मैं आकर तुम्हें धर्म में स्थित कर देता हूँ धर्म की स्थापना कर हाँ। तो कहते हैं जब जब देवी देव धर्म प्रायलोक हो जाता है तब तब मैं आता हूँ प्राय जरूर होना ही है कहते हैं ना बैल की एक टांग टूट गई बाकी तीन टांगों पर खड़ा है तो मुख्य है ही चार धर्म अभी देख, अभी देवता धर्म की टांग टूट पड़ी है यानी वो धर्म गुम हो गया है इसीलिए बाढ़ बढ़ के जाड़ का मिसाल देते हैं कि उसका फाउंडेशन सड़ गया है बाकी ताल तालिया कितनी खड़ी है तो इनमें भी फाउंडेशन देवताओं का धर्म है नहीं बाकी सारी दुनिया में मठ पंथ आदि कितने हैं तुम्हारी बुद्धि में अभी सारी रोशनी है बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा को जान गए हो अब ये सारा झार पुराना हो गया है कलयुग के बाद ततयुग जरूर आना है चक्र को फिरना जरूर है देखो बाबा यहाँ पर और क्लियर कर देते हैं कि देवी देवता धर्म जिसके एक्चुअली में हम लोग हिंदू धर्म जो कहते हैं इसका ओरिजिनल नाम है सनातन हिंदू धर्म लिखते हैं अभी भी लिखते हैं पर उसमें से सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म ये नाम पूरा था क्योंकि अब हमारे अंदर दैवी गुण बिल्कुल है ही नहीं ना देवताओं के जैसा हमारे कोई कर्म है तो इसीलिए शर्म भी आ जाती ना हमें कि भाई देवता है ही नहीं तो देवता लिखेंगे कैसे तो इसीलिए देवता शब्द को हट हटा दिया और सनातन हिंदू धर्म कर दिया तो अब परमात्मा आकर हमको पूरा क्लियर बताते हैं कि आपका धर्म क्या है फिर धर्म को समझने के बाद धारणा शुरू हो जाता तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के आप है और तुम्हारी बुद्धि में अभी सारी रोशनी यानी ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे आत्मा को समझ में आ जाता और बाप कहते हैं बच्चे इस ड्रामा को जान गए हो अब यह सारा जाड़ पुराना हो गया है कलयुग के बाद प्रतियुग जरूर आना है चक्र को फिरना है जरूर बुद्धि में यह रखना है अब नाटक पूरा हुआ हम जो जा रहे हैं चलते फिरते उठते बैठे भी याद रहे रहे अब हमको वापिस जाना है ने? हमें जो है कर्म करना है जो भी हम कर्म करें उस समय हमें याद रहना चाहिए कि मैं परमधाम निवासी हूँ अब मेरा घर जाना है और प्रत्युग में आना है ये बिल्कुल पुरुषार्थ वाली बातें परमात्मा हमको समझाते और फिर उसके साथ में अब ये कहते हैं हम जा रहे हैं चलते फिरते उठते बैठते याद रहे अब हमको वापिस जाना है मन मना भव मत्याजी भाव का यही अर्थ है कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है परम पिता परमात्मा फिर से कहते कि ये बच्चे दे सही दे के स धर्म त्याग अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो तो पाप खत्म होंगे hmm. तो अब यहाँ पर मध्याजी बहु मनमाना भाव आ गया hmm. ठीक है मनमाना भाव मीन्स आप परमधाम को याद कर रहे हो एंड मध्याजी बहु मना आप स्वर्ग को याद कर रहे हो जिस जगह पे आपको फिर से जन्म लेना है ठीक है और फिर परमात्मा कहते हैं कि कोई बड़ी सभा हो तो उस समय आपको अगर टाइम मिलता है बताने के लिए तो आप जाके ये मैसेज जरूर दे सकते हैं कि परमात्मा आकर फिर से इस दुनिया को कैसे नया बना रहे इसके लिए नॉलेज दे रहे हैं तो अब एक और लाइन बाबा ने याद किया है हे बच्चे दे सहे देखे सब धर्म त्याग अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप खत्म होंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल शब्द है गीता के अंदर भी इन चीजों को लिखा है देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल त्याग कर अपने को क्या करना है? आत्मा समझना है आत्मा समझते ही पाप नाश होना शुरू हो जाता है अंदर के ब्लॉकेजेस निकलना शुरू हो जाता है डार्कनेस खत्म हो जाते हैं ठीक तो है तो ये विधि है पाप खत्म होंगे तो मैं तुमको राजयोग सिकलाता हूँ ग्रह के व्यवहार में रहते कमल पूर्ण सम्मान बाप बन मुझे याद करो पवित्र रखो नॉलेज को धारण करो अभी सब दुर्गति में, हैं। में है सत्य में देवताएं सदगति में थे फिर बाप ही आकर सद करते हैं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण संपूर्ण निर्मकारी ये हैं सदगति के लक्षण ये कौन देता है तो आप उनके फिर लक्षण क्या है वो ज्ञान का सागर है आनंद का सागर है उनकी महिमा बिलकुल अलग है तो यहाँ पर जो है देवताओं की महिमा और बाप की महिमा दोनों की अलग बताए सर्वगुण संपन्न कौन है देवी देवताएं हैं सोलह कला संपूर्ण हाँ। कौन है देवी देवताए और हाँ। ये जो चीजें धीरे धीरे आ जाएगा आपके समझ में तो सदगति आपकी हो जाती है ये कौन देता है भगवान देते हैं बाप देते हैं तो उनकी फिर लक्षण क्या है वो है ज्ञान का सागर प्रेम का सागर आनंद का सागर उनकी महिमा जो है अलग है तो ऐसे में कि सब एक ही है एक बाप के बच्चे सभी आत्माएं हैं परम पिता के ही अवलाद होते हैं अब नई रचना रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा की अवलाद तो परंतु वे लोग इन बातों को जानते नहीं ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं तो आप यहाँ पर और क्लियर परमात्मा करते हैं कि सब भगवान के ही बच्चे हैं लेकिन अभी प्रजापिता के अवलाद बनते हैं यानी मैं आकर प्रजापिता को बनाता हूँ ब्रह्मा को और उनके द्वारा जब रचना करता हूँ तो वो जो बच्चे हैं, वो थोड़ा सा अलग हो जाते हैं और उनको स्पेशल ट्रीट मिलता है मेरे द्वारा और वो मेरे सच्चे बच्चे बन जाते हैं और वो ब्राह्मण कहलाते हैं और वो ब्राह्मण उच्च वर्ण के आ जाते हैं और भारत में वर्णों का भी है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय शूद्र इस तरह के वर्ण होते है तो जैसे ही बाप का ये ज्ञान मिल जाता है आप अब सारी दुनिया जिस भी धर्म में हो जिस भी जाति में हो लेकिन परमात्मा का ज्ञान मिलते ही एक्चुअली में जितना भी लोग है परमात्मा उन सभी को शूद्र कहते हैं क्योंकि बॉडी कॉन्सियस ही शूद्रपन है ना जो भूल गए अपने आप को गलत धारणा में जिरे वो शूद्र हो गया ना तो परमात्मा उसको आके जैसे ज्ञान देता है तो आप बन जाते हो ब्राह्मण उच्च कुल के छोटी छोटी आपको मिल जाती है छोटी आपका हो जाता है क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान उसकी ज्ञान आपको मिल जाता है तो आप ब्राह्मण वर्ण में एंट्री हो जाता है और आपका खान पान और आपका रहन सहन सब परमात्मा जो है एक अच्छा ब्राह्मण की तरह आपको बनाते दुनिया में जो ब्राह्मण है वो भी शुद्ध रही है परमात्मा की नजरों में खाली कर्मकांड करते हैं शरीर के बारे में ठीक है न? तो भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं चौरासी जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है चौरासी जन्म है तो उसमें ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य ये सब चीजें पास आउट होना पड़ता है फिर शूद्र तो जैसे ही सब पास आउट पूरी दुनिया सब पास आउट हो चुके हैं आप शूद्र बन गए हैं अब फिर परमात्मा का ब्राह्मण बनाते तो ब्राह्मण वर्ण है ही संगम पर आप कहाँ पर है अभी संगम युग तुम बच्चे अभी स्ट्वीट स्ट्वीट साइलेंस में रहते हैं ये साइलेंस सबसे अच्छी है वास्तव में शांति का हार तो गले में पड़ा हुआ है चाहते तो सब है शांति घर में जाए परंतु ये रास्ता कौन बताए परमात्मा कहते हैं सारी दुनिया में जितने भी आत्मा है वो चाहते हैं कि शांति में जाए लेकिन ये रास्ता बताने वाला कौन तो शांति के सागर के सिवाय तो कोई बता ना सके टाइटन अच्छा दिया हुआ है शांति का सागर ज्ञान का सागर श्री कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस है वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप इतना रात दिन का फर्क है कृष्ण को सृष्टि का बीज कह नहीं सकते तो यहाँ एक और बात परमात्मा क्लियर करते हैं सृष्टि के कर्ता दर्ता तो शिव है परमात्मा है शिव बाबा है श्री कृष्ण सृष्टि के करता दर्ता नहीं है वो फर्क है इतना फर्क है वो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हो सकते हैं। स्वर्ग के सॉरी वो श्री कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस है वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कितना रात दिन का फर्क है कृष्ण को सृष्टि का बीज नहीं कह सकते हैं ये बहुत ही क्लियर करके परमात्मा बताते हैं कि मनुष्य सृष्टि का बीज श्री कृष्ण को बोल सकते हैं क्योंकि वो मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ गाया गया है लेकिन वो सृष्टि के बीज नहीं कहेंगे जिस सृष्टि का निर्माण जो है वो परमात्मा है सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहर नहीं सकता पाप की महिमा अपनी है वो सदैव पूज है कभी तो अभी पुजारी नहीं बनता ये क्लियर कर रहे बाबा कि सर्वव्यापी का ज्ञान तो कोई मतलब ही नहीं उसका गलत धरना है।, है तो परमात्मा कहते हैं फिर बाप की महिमा अपनी है वो सदैव पूज्य पुजारी बनते ही नहीं क्यों पुजारी कब बनेंगे जब आप जन्म लेंगे ना कर्म करेंगे तब पुजारी बनेंगे फिर आपके फेजस शुरू होंगे तो परमात्मा उस स्टेज में आते ही नहीं है वो बिल्कुल उससे न्यारा रह इसलिए वो सदा पूज्य एवर प्योर है ऊपर से पहले जो आते हैं वो पूज्य से पुजारी बनते हैं पॉइंट तो ढेर समझाई जाती है एग्जीबिशन में कितने आते हैं परंतु कोटो में कोई ही निकलते हैं क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है परमात्मा यहाँ पर बताते हैं कि जो ऊपर से पूज्य से नीचे आते हैं तो वो पुजारी बन जाते पहले पूज्य रहते हैं शक्ति है फिर जैसे शक्ति खत्म हो जाता है तो वो पुजारी बन जाता है और फिर ये खेल चलता है पूज्य और पुजारी का और परमात्मा कहते हैं ये बहुत सारे बातें है पॉइंट है समझाने के लिए परंतु एग्जीबिशन जैसे लगाते हैं ब्रह्मा कुमारी श्लोक तो उसमें बहुत सारे लोग आते जरूर हैं लेकिन समझने वाला कोटो में कोई एक निकलता है परमात्मा ऐसा क्योंकि मंजिल बहुत बड़ी है ना इसमें प्राप्ति बहुत ज्यादा है तो साहुकार बनना है तो उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है प्रजा तो देर बनती रहेगी माला में आने वाले दाने कोटों में कोई ही निकलते हैं क्योंकि प्रजा मना इन देंस इंफॉर्मेशन मिल जाता है कोई अच्छा काम है लोगों को लेकिन जो इस पढ़ाई को पढ़ना शुरू करेगा जीवन में धारणा शुरू करेगा वो परमात्मा के गले के दाना बनेगा जिसका गायन बनता है जो देवता बनता है तो वो लोग कम होते हैं ये परमात्मा कहते हैं तो प्रजा तो ढेर बनती है माला में आने वाले दाने कोटों में कोई निकलते हैं नारद का भी मिसाल है ना उनको कहा तुम अपनी शकल देखो लक्ष्मी को वरने लायक हो प्रजा तो बहुत बनी है राजा फिर भी राजा है एक एक राजा को लाखों प्रजा रहती है उच तो करना चाहिए राजाओं में भी कोई बड़ा राजा कोई छोटा राजा है भारत में कितने राजाएं थे सत्युग में भी बहुत महाराजाएं है होते हैं ये सत्यु से लेकर चला आता है महाराजाओं को बहुत प्रॉपर्टी होती है राजाओं को कम यह है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज उसके लिए ही पुरुषार्थ चलता है पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व राम पीता का तो कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण का ही पद पाएंगे माँ बाप से पूरा वर्षा लेंगे ये तो वंडरफुल बातें हैं ना और कोई जगह ये बातें नहीं नहीं ना कोई शास्त्रों में है अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है आ, चलेगा कि आपको कुछ लेट तो नहीं हो रहा ना आवाज करती थोड़ी थी। हाँ शुड आई कंटिन्यू या या या। अच्छा अच्छा तो परमात्मा पर। हाँ। आपके पास टाइम टाइम है है तो देख करो ना, अप, हाँ। तो है ना ना। आप आपका प्रोग्राम भी मेरा 8 बजे तक है इट विल बी तब तक हो जाए ठीक है बाप समझाते हैं चलते फिरते ऐसा समझो हम एक्टर्स है अब हमको वापिस जाना है ये याद रहे इनको ही इसको ही अनमन मन मनाभाव मध्याजी भाव कहा जाता है। चलते पढ़ते जितना भी हम अपने आप को एक्टर समझेंगे आत्मा समझेंगे मेहमान समझेंगे ये हमारे कोडवर्ड्स है एक्टर समझना भी कोडवर्ड है आत्मा समझना इनडायरेक्टली मेहमान समझेंगे तो भी हम आत्मा की याद आ जाएगी तो इससे हमारी बुद्धि योग जो है ऊपर की तरफ जाएगा मन मनाभाव हो जाएगा और मध्याजी भाव फिर मुझे कहाँ आना है स्वर्ग में आना है तो ये मध्याजी भाव हो जाता है तो गड़ी गड़ी याद दिलाते हैं मैं तुमको वापस ले जाने आया हूँ यह है रूहानी यात्रा ये यात्रा बाप के सिवाय कोई करा न सके भारत की महिमा भी बहुत करनी है भारत है सर्व का दुख हता और सुख करता सबका दाता एक ही बाप है बाप उनका बर्थ प्लेस है वह बाप सबका लिबरेटर है उनका ये भारत में बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है भारतवासी बल शिव के मंदिर में जाते हैं परंतु तो उनको पता नहीं है गांधी को जानते हैं समझते हैं वह बहुत अच्छा था इसलिए जरूर उन पर फूल आदि चढ़ाते हैं लाखों खर्च कर अब इस समय है ही उनों का राज्य जो चाहे सो कर सकते हैं ये तो बाप बापैट गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं ये राज्य ही अलग है भारत में पहले पहले देवताओं का राज्य था दिखाते हैं आसुरो और देवताओं की लड़ाई लगी परंतु ऐसी बातें तो होन है नहीं ये तो युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान ही पहनाएंगे कृष्ण को सर्वशक्तिमान नहीं कहा जाता बाबा की, बाबा ही रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं बाकी वो लड़ाई आदि की बातें होती नहीं अभी देखेंगे तो सृष्टि में सर्वशक्तिमान इस समय क्रिश्चन लोग हैं। वो चाहे तो सब पर जीत पा सकते हैं परंतु वो विश्व के मालिक बने ये कायदा नहीं है इस राज को तुम ही जानते हो इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी क्रिश्चन की है नहीं तो की संख्या कम होनी चाहिए क्योंकि लास्ट में आए हैं परंतु तीन धर्म में ये धर्म सबसे तीखा है सबको हाथ कर बैठा है ये भी ड्रामा बना हुआ है इनके द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है कहानी भी है ना दो बिल्ले मक्खन दो बिल्ले लड़े मक्खन बीच में तीसरे को मिल जाता है तो वह आपस में लड़ते हैं मक्खन बीच में भारतवासियों को मिलना ही है कहानी तो पाई पैसे की है अर्थ कितना बड़ा है तो यह बाबा हमको बहुत क्लियर करके समझाते हैं जैसे आज गांधी को मानते हैं तो ये जो प्रजातंत्र का राज्य है इसमें इनों की थोड़ा सा जो है काम होता है जो चाहे वो कर सकते हैं, मानो अभी वर्तमान समय की जरूरत क्या मिलता लेकिन वो भी उतना नहीं कर पाते हैं गांधी जी तो उस समय थोड़ा सा लोगों में वो थास था तो करते थे अभी तो सब पॉलिटिक्स चल तो पावा परमा इसको देखते हुए परमात्मा इन सभी चीजों से अपने को किनारा करता दूसरा अभी किसका ज्यादा धर्म का बहुत है जैसे हिंदू है मुस्लिम है क्रिश्चियन है तो अभी वर्तमान में क्रिश्चियन लोग ज्यादा है क्यों क्रिश्चियन लोग ज्यादा है क्योंकि ये लास्ट में आते हैं। लास्ट में आने के कारण इनके अंदर ताकत होती है तो उस ताकत की वजह से बहुत सारे हिंदू मुस्लिम सब कन्वर्ट होते जाते हैं इनके इसलिए उनकी संख्या बढ़ गई तो बढ़ने के बावजूद भी बाबा कहते हैं कि फायदा तुमको ही है तुम भारतवासी जो है दो बिल्ले अमेरिका रशिया ये सारे लोग जो क्रिश्चन धर्म वाले हैं वो आपस में ही लड़ेंगे और मक्खन किसको मिलेगा मक्खन किसको मिलेगा भारतीयों को हाँ <laughs> मक्खन बीच में तीसरे को मिल जाता है भारतवासी तो ये आपस में लड़ते हैं मक्खन बीच में भारतवासियों को मिलना है कहानी तो पाई पैसे की जैसे छोटे बच्चों को नहीं कहानी सुनाते थे वो रोटी रखता है दो बिल्ले को बोलता है वो एक बंदर आ जाता है और दो बिल्ले आपस में लगते रोटी के लिए तो बंदर बोलता है ठीक है मैं करता हूँ तो इधर रखता है अरे बोलता है इधर कम पड़ रहा है तो खा लेता है इधर रखता है अरे फिर इधर ऐसा करके सारा ही खा लेता तो वैसे ही जो बोलते पाई पैसे की कहानी है लेकिन इसमें अर्थ बड़ा समझा सम्ज, समाया हुआ मनुष्य कितने बेसमझ है एक्टर होते हुए भी ड्रामा को नहीं जानते है बेसमज हो पड़े हैं, समझते भी समझते भी गरीब है चौकार लोग कुछ भी नहीं समझते गरीब निवास पतित पावन बाप आया हुआ है अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है विवेक कहता है कि धीरे धीरे वह वहावा निकलेगी लास्ट मोमेंट में डंका बजना है अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है लाइन क्लियर नहीं है पढ़ते पढ़ते रहते हैं भी ड्रामा अनुसार रहेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि अभी जो है है नहीं नहीं बजता क्योंकि हमारा हमारा योग योग भी उतना है नहीं। जब पावरफुल हो जाएगा तो अपने आप ही दंका जो है बजना शुरू होगा और परमात्मा कहते हैं इसमें भी टेंशन मत लो ये ड्रामा अनुसार होगा जितना पुरुषार्थ करेंगे उच्च पद पाएंगे पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे अभी ये गायन है परंतु ये किसको पता नहीं है कि वही प्रैक्टिकल में विश्व के मालिक बने तुम बच्चे आप जानते हो इसमें अफसोस नहीं किया जाता बहुत ही डीप नॉलेज यहाँ पर परमात्मा जैसे बच्चे को दे दिया अब पूरा महाभारत रामायण का सार इन शब्दों में आ जाता है जैसे कौरव जो है वो ज्यादा संख्या में है और पांडव जहोत कम संख्या में है तो महाभारत की लड़ाई यानी जो बताया जाता है उसमें उसका साथ यही कि आप पूरा दुनिया में महाभारत चल रहा है सारे ही कौरव संस्कार आत्मा के अंदर कौरव वाले संस्कार आ गए और फिर परमात्मा आकर उसमें से कुछ लोगों को जैसे जैसे समझाते हैं जिनका पाठ होगा वो इस ज्ञान को समझना शुरू करते हैं तो वो पांडव बन जाते हैं और वो मालूम भी नहीं पड़ता कितना क्योंकि हजारों की संख्या में वो बहुत कम है तो वो मालूम भी नहीं तो गुप्त रीति से है अभी जैसे वनवास चल रहा है उनका पांडवों का तो वनवास चलता है तो वो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं क्योंकि उनको स्थान भी नहीं मिलता थोड़ा सा भी जगह मिल जाए तो वो अपना जीवन यापन करे पांडवों को तीन पैर के पृथ्वी भी, भी नहीं मिलता अब सेंटर खोलने के लिए भी लोगों को जगह देने में बड़ी दिक्कत हो जाती और सेंटर खोल भी देगा तो आसपास वाले ज्ञान नहीं चलते या समझ नहीं पाते तो दिक्कतें खड़ा करते रहते हैं तो ये सारी चीजें अभी का गायन है अभी ये गायन है परंतु यहाँ किसी को पता नहीं है कि वही प्रैक्टिकल में विश्व के मालिक बने तुम बच्चे आप जानते हो इसमें अफसोस नहीं करना है तो परमात्मा कहते हैं डोंट वरी ये चीजें होनी है पहले भी हुई थी अब भी होगा कल पहले भी ऐसा हुआ था ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना चाहिए हिलना नहीं चाहिए अब नाटक पूरा होता है चल चलते हैं सुखधाम पढ़ाई ऐसी पढ़नी है जो उंच पद पा सके पा लेवे अच्छा तो परमात्मा कहते हैं कि ये तो ड्रामा अनुसार सब चीजें होनी है लेकिन इसमें आपको पक्का ड्रामा के पट्टे पे खड़े होना है कि अभी समय बहुत थोड़ा है सत्युग आने की आने वाला है मुझे हिलना नहीं है डूढ़ना नहीं है पूरा पूरा नाटक का जो साइकिल है ड्रामा को हमने समझ लिया है अब मुझे सीधा ही कहाँ जाना है सुखधाम यानी स्वर्ग में जाना है पढ़ाई बिल्कुल ऐसी पढ़नी है जिससे उच्च पद मिल सके है ना तो ये वो पढ़ाई अच्छा अब ये जो बातचीत है परमात्मा का कन्वर्सेशन खत्म हो जाता है ठीक है फिर बाद में परमात्मा क्या करते हैं मीठे प्यार देते हैं प्यार इन द सेंस कैसे बताते हैं देखो मीठे मीठे सिकलेटे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते यानी परमात्मा शिव बाबा जो है इतना हमें प्यार करते हैं कि आप बहुत बच्चे मीठे मीठे हो सिकल हो क्योंकि पांच हजार वर्ष में ड्रामा में एक ही बार संगम युग पे मेरा तुम्हारे साथ मिलना होता है इसलिए मैं माता पिता के रूप में आप बच्चों को बहुत प्यार और गुड विशेष गुड मॉर्निंग कहता हूं फिर उसके बाद ये हुआ बाप और दादा के द्वारा यानी साकार रूप में ये बोल रहे हैं और फिर बाद में परमात्मा भी कहते हैं रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते क्योंकि हम आत्माएं हैं आत्माओं तो है, की पढ़ाई हो रही है तो रूहानी परमात्मा शिव भी कहते हैं रूह रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते तो हमें भी कहना है अंदर से कि रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते ये सब लोग बोलते उसके साथ ठीक है उसके बाद फिर क्यूँकि मुरली पूरा हो गया लेकिन कुछ चीजें आपको याद रहे उसके लिए पॉइंट के रूप में धारणा के लिए जो मेन चार पॉइंट है वो बताते हैं एक है चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है ड्रामा के पट्टे पर अचल रहना है बुद्धि में रहे कि अभी हम वापस घर जाते हैं हम यात्रा पर हैं। आपका ये स्पिरिचुअल जर्नी जो स्टार्ट हो चुका अब वी आर गोइंग टू परमिंग रिटर्न बैक टू द स्वर्ग बिल्कुल न्यूनस हमारा जीवन बन गया अब उस रास्ते में हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं जितना करेंगे उतना जल्दी उच्च पद भी पाएंगे दूसरा पॉइंट है सदगति के सर्व लक्षण स्वयं में धारण करने हैं सर्वगम संपन्न सोलह कला संपूर्ण बनना है यानी जिस युग में हम लोग जा रहे हैं उस युग में देवताओं की महिमा क्या है सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमोधरम ये उनकी डिग्री है और वो डिग्री कैसे हमें अपने जीवन में लाना है तो जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उससे हमारे अंदर वो शक्तियां वो डिग्री हमको प्राप्त होगी तो इसीलिए सदैव इन लक्षणों को धारण करना है अब उसके बाद वरदान एक डेली का वरदान मिलता है तो सयोग वरदान है सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूफानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टरदाता भव तो इसमें परमात्मा कह रहे हैं संयोग किस जो भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता बाबा तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारी दुनिया में वायुमंडल बहुत खराब है तो उसको हम लोग कैसे क्लीन कर सकते हैं एक हमारा छोटा सहयोग होना चाहिए किस तरह का सहयोग सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना विश्व के प्रति और विश्व में रहने वाले आत्माओं के प्रति तो इससे हम लोग क्या बन जाएंगे बाबा समान मास्टर मास्टरदाता बन जाएंगे इसको ये वर्कआउट है वरदान भी आपको कैसे मिलेगा जब आप हाँ उस पर काम करेंगे तो वो आपका निजी संस्कार बन जाएगा और उसका विस्तार बताते हैं जैसे प्राकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है कभी गर्मी कभी सर्दी ऐसे आप प्राकृतिक जीत सदा सहयोगी सदा योगी आत्माए अपने शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो वो ऐसा है वो वे? ऐसा करता है ये नहीं सोचो कैसा भी वायुमंडल है व्यक्ति है मुझे सहयोग देना है दाता Hello? बच्चे हलो हाँ आ, हाँ, थे थे थे। हाँ वो ऐसा है वो ऐसा करता है ये नहीं सोचो कैसा भी वायुमंडल है व्यक्ति है मुझे सहयोग देना है दाता के बच्चे सदा देते हैं तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो चाहे वाचा से चाहे संबंध संपर्क के द्वारा लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी जरूर बनना है तो ये हुआ उसका वरदान का विस्तार डिटेल और उसके बाद स्लोगन आता है जो हमें याद रखने के लिए इच्छा मात्रम अविधता की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही काम देनो बनना है तो ये हमारे लिए स्लोगन है तो ये था आज का पूरा मुरली होप यू हैव अंडरस्टेंड ऑल द थिंग छोटी छोटी चीजें डायरेक्ट परमात्मा हमें पढ़ाते हैं ये सब्जेक्ट ठीक है ज्ञान का तो फर्स्ट लेसन फर्स्ट सब्जेक्ट आपका पीला हुआ अब इसके बाद आपको थोड़ा योग करना है शुरुआत में भी योग करते हैं समझने के लिए और समझने के बाद फिर कुछ पॉइंट्स आपके जो भी इसमें से अच्छा लगा हो वो पॉइंट का चिंतन करके उसको फिट करके अपने बुद्धि में रखना है तो इसके बाद मुरली पूरा होने के बाद एक पांच मिनट फिर से मेडिटेशन करना है ठीक है आप आराम से बैठ जाइए ओम शांति मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूं आई एम अ लकी एसूल मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं और मुझे बहुत खुशी मिली है कि मैं कितना वंडरफुल हूं कि मुझे स्वयं भगवान आकर ज्ञान दे रहे हैं मुझे बच्चा बनाकर पढ़ाई पढ़ा रहे हैं मुझे सारे ही वेद शास्त्र पुराणों का सार परमात्मा मुझे जैसे समझ में आ जाए वैसे समझा रहे हैं मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं मैं कितना न उस परमात्मा का उस ईश्वर का अपने पिता का अपने टीचर का अपने सदगुरु का धन्यवाद करू कि उनकी कृपा मुझ पर इतनी बरस गई जिसकी कल्पना भी मेरे मन में नहीं थी ओ मीठे प्यारे शिव बाबा मैं कैसे आपका शुक्रिया करूं इतनी अच्छी अच्छी बातें आज आपने मुझे बताया तृष्टि का रहस्य बताया और मुझे वरदानों से भरपूर कर दिया आपने ज्ञान रत्नों से मेरा श्रिंगार कर दिया मेरी आत्मा को बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने सुनाया मुझे शक्तिशाली बना रहे हो आपने मध्य की बव मनमना भाव का बहुत ही सुंदर रूप से अर्थ बताया मुझे सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनना है ये मुझे आपने होमवर्क दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने कहा कि दुनिया में लोग जो धर्म है क्रिश्चन धर्म बहुत पॉपुलर है बहुत फेमस है वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन फिर भी कायदा नहीं है ड्रामा के अनुसार आपस में वो लड़ेंगे और मक्खन मुझे मिल जाएगा इतनी रहस्यमय बातें आपने मुझे क्लियर करके बताया कि बाबा थैंक यू कुछ समय के लिए मैं अपनी आत्मा को परमधाम की ओर उड़ा ले जा रही हूं मन बुद्धि के सहयोग से धीरे धीरे मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु सितारा आकाश की ओर उड़ान भर रही हूँ देह और देह के सारे संबंधों को भूल मैं आत्मा सितारा अपने निज धाम अपने स्वदेश परमधाम की ओर जा रही हूँ मुझे आज उस स्वदेश में पहुंचने में बहुत खुशी हो रही है अभी अभी मैंने उस परमात्मा से बातें सुनी अपने पिता से मिलने जा रही हूं कापारी खुशी मेरे अंदर है परमात्मा की ब्लैसिंग है कुछ भी हो जाए खुशी न जाए मैं खुशी खुशी आकाश के पार उड़ते हुए सूक्ष्म वतन में पहुंच गया सूक्ष्म लोक से धीरे धीरे परे होते हुए परमधाम शांति की दुनिया में पहुंच गई हूँ और मुझे अपने पिता परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है मैं उनके गोद में जाकर बैठ गई हूँ मैं उनसे बहुत बातें सुन रही हूँ मैं उनकी बातों में खो गई हूँ उनके गोद में बैठकर अपने सारे अनेक जन्मों के पापों को धीरे धीरे खत्म कर रही हूँ इतना सुखद अनुभूति है संकल्प है ना कोई आवाज है दीप दीप दीप साइलेंस शांति के सागर शिव बाबा की गोद में मैं आत्मा गहरी शांति में खो गई हूं शिव बाबा मिठे बाबा कैसे मैं आपका शुक्रिया करूं? आपने मुझ नाचीज को धीरे समान बना दिया मुझ गुलाब की तरह गुलगुल आपने बना दिया शिव बाबा थैंक यू सो मच थैंक यू मैं आपका अनुग्रही हूं धीरे धीरे आपके बताए हुए मार्ग पर मैं अपने आप को उसी मार्ग पे चलती रहूंगी अब मैं निमित्त मात्रे संसार में हूं मेरा तो गर्व आप हो मेरा तो सब कुछ आप हो इसी संकल्प के साथ खुशी खुशी मैं वापस अपने शाकाहारी लोक में वापस आ रही हूं परमधाम से नीचे सूक्ष्म लोक में आ गई हूं सूक्ष्म से नीचे आकाश से होते हुए मैं आत्मा ज्योति मैं सितारा धीरे धीरे नीचे उतरते हुए अपने शरीर में प्रवेश कर रही हूं बहुत खुशी हो रही है मुझे आज बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे बस मुझे चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा को याद करना है मैं आत्मा कितना भाग्यशाली हूँ मुझे जो वरदान आज ईश्वर ने दिया है शिव बाबा ने दिया है उसे साकार करना है उसका प्रयोग करना है तो मैं जिसे भी देखू उसके लिए शुभ भावना शुभकामना शुभ वाइब्रेशन देती रहूंगी शांति ओम शांति शांति शांति